लोकाभिराम रणरंगधीर राजीवने रघुवंशनाथ कारुण्यूप प्रपद्ये मनोजव मरुतुल्यगम जितेन्द्रि बुद्धिमता वरिष्ठ तात्म जानूथ मुख्यम श्री रामदूत शरण सबसे पहले ठाकुर रामकृष्ण देव की परम चेत्र चेतना को प्रणाम करते हुए मां शारदा मां और विवेकानंद जी की चेतना को प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी जी और आप सभी को मेरा प्रणाम ट्रैफिक की वजह से मुझे यहां पहुंचने में देर हुई इसीलिए क्षमा प्रति इस पृथ्वी पर समय समय पर अवतरित चेतनाओं ने जीवन के बारे में अपना अपना दर्शन प्रस्तुत किया है भगवान राम कृष्ण परमांस उसकी महिमा का गायन राम किशन मिशन की संस्थाओं में जब कहीं जाना हुआ मैंने स्मरण किया है मानव जीवन के प्रति बिलक बिलक दृष्टिकोण है कुछ लोग जो हैं ये मानव जीवन को कष्ट समझते हैं कि मानव जीवन दुखमय है भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको दुखारयम कहा है तो एक दृष्टि हो गई कि जीवन दुखमय है जीवन दुखमय है ये जरा थोड़ी नकारात्मक सोच है यद्यपि भगवान कृष्ण जब उसको दुखालयम कहते हैं तब उसके सामने रसो वही सह ये जीवन रसमय भी है ऐसा सामने प्रतिपादित होता है मैं दो तीन दिन पहले ही कथा में कह रहा था कि जो आता है वो जाता है जो आएगा वो जाएगा इस सिद्धांत में किसी को कोई तकलीफ हो सकती है तो सब श्रोताओं ने कहा कि बात तो ठीक है जो आता है वो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि जीवन को हम दुखमयी समझेंगे कष्टपूर्ण समझेंगे तो एक सामने एक आश्वासन भी खड़ा हो सकता है कि दुख आया है तो जाएगा साथ साथ सुख और दुख सापेक्ष होने के कारण सुख आया है तो वो भी कभी न कभी जाएगा लेकिन कई लोग केवल इस जीवन को दुष्ट कष्टमय समझ करके दुखमय समझ करके पूरा जीवन निराशा में व्यतीत करते हैं ठाकुर रामकृष्ण भगवान का दर्शन इस पूरी परंपरा का जो दर्शन है ये हम पढ़े सोचे सुने ये बात और है लेकिन मैं जब जब परमहंस भगवान के मंदिरों में दर्शन के लिए जाता हूं और जब मूर्ति का मैं कथाओं मैं भी कहता हूं कि ठाकुर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है हल्की सी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जीवन केवल कष्टपूर्ण नहीं है कष्टमय नहीं है यद्यपि समझ अच्छी है कि हम ये समझ रखें कि ये दुखालयम है लेकिन उसको उसको सिद्धांत बना करके हम निराशावादी न होए। आप सब जानते होंगे विवेकानंद जी ने अपने ध्येय के लिए जो उपनिषद का मंत्र उठाया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरादित क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदी वहां तो एक साहस एक उत्साह कि हे साधो हे साधक तू तो उठ तू तो गति कर और तेरे गंतव्य को तेरे लक्ष्य को प्राप्त कर तो वहां तो एक उत्साह है एक हौसला बढ़ाने की बात है मेरे भाई बहन मेरा निवेदन इतना ही है कि हम जीवन को निरुत्साह रूप में न देखें, केवल कष्ट पूर्ण है हमको समझाया गया ठीक है अच्छी बात है उसका मैं विरोध नहीं कर सकता कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन जीवन हम धारण करते हैं तो जन्म भी कष्टमय है मृत्यु भी कष्टमय है बूढ़ापा आता है तो ये जरा भी कष्टमय है किसी न किसी रूप में जब व्याधि लग जाती है शरीर को तो ये भी कष्टपूर्ण है ये हमारे सब अनुभव हैं इसी कारण हम उसको कष्टपूर्ण कह देते हैं लेकिन उत्साह कम नहीं होना चाहिए यदि आदमी उठे चले गति करे तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है केवल दुखमयी समझने से आदमी गिरा रहेगा कभी भी उत्सव नहीं मना पाएगा तो एक सोच तो है कि जीवन कष्टपूर्ण है कुछ लोगों का दर्शन ऐसा है कि जीवन चलो मान लिया कि कष्टपूर्ण नहीं है दुखमय नहीं है हमने सोच बदल दी साधु संतों के निकट बैठकर उसके वचन सुनकर हमने हमारी सोच बदल दी दर्शन बदल दिया और मान लिया कि जीवन कष्टपूर्ण नहीं है तो एक विचार दूसरा या जीवन को देखने का एक एंगल ये आया कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन कष्टपूर्ण नहीं है लेकिन जीवन नाशवंत जरूर है नष्टपूर्ण है नाशवंत है नष्ट होगा जाना पड़ेगा और यह जीवन नाशवंत है ऐसा सोचने से भी निराशा उत्पन्न होती है एक प्रकार की हताशा पीड़ा पैदा होती है उसके सामने तीसरा दर्शन आया वो कहता है कि संसार में देखने से पता लगता है कि कई लोगों का जीवन भ्रष्ट है बिल्कुल भ्रष्टता से भरा हुआ है तो कोई कहता है नष्ट होने वाला है कोई कहता है इसमें कष्ट और दुख के सिवा कुछ नहीं है कोई कहता है कि आदमी अनेक कषाय अनेक विकारों के कारण भ्रष्टता को प्राप्त है अब ये तीनों दृष्टि आदमी को कभी उठने नहीं देगी जीवन का रस नहीं लेने देगी उत्साह खत्म कर देगी इसलिए जीवन को किस रूप में देखें उसका जवाब में जब रामचरितमानस से पूछता हूं तो रामचरितमानस मुझे एक चौथा दर्शन प्रस्तुत प्रदान करता है कि भाई जीवन दुखमयी तो है लेकिन केवल दुखमयी नहीं है जीवन नाशवंत है लेकिन इतना ही सोचकर आप उदास मत होइए और जीवन भ्रष्टता से भरा हुआ है ऐसा सोच करके भी जीवन के दरवाजे बंद मत कर दो मानस में आप सब जानते हैं जो रामचरितमानस सुनते हैं पढ़ते हैं पारायण करते हैं उसको पता है कि चौदह बरस के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे रामराज्य की स्थापना हुई रामराज्य स्थापित तो हो गया फिर लिखा है कि एक बार भगवान राम एक नगर सभा का आयोजन करते हैं सब नगर जन वहां इकट्ठे होते हैं और सब लोग भगवान राम के मुख की बाणी सुनना चाहते हैं कि भगवान आप कुछ कहे तब भगवान राम का एक छोटा सा वहां प्रवचन है उसमें वशिष्ठ जी बैठे हैं पुरोहित गण बैठे हैं धर्माचार्य बैठे हैं सचिव गण बैठे हैं सब लोग हैं और भगवान राम ने जीवन क्या है उसके ऊपर जो एक कुछ वचनामृत कहे उसमें जीवन का एक चौथा दृष्टिकोण है राम कहते हैं कि यह केवल कष्टपूर्ण नहीं है केवल नाशवंत नहीं है हो सकता है कि किसी का जीवन भ्रष्टता से भरा है लेकिन इससे भी उदास होने की जरूरत नहीं है भगवान राम के वचन है बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा साधन धाम मुक्ष कर द्वारा पाई परलोक समारा राम का दर्शन मुझे लगता है कि बहुत सटीक है भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जीवन नष्ट कष्ट आदि छोड़ दो ये विचारधारा ये मनुष्य जीवन बहुत इष्ट है बहुत श्रेष्ठ है निकृष्ट नहीं है और ये मनुष्य जीवन इसलिए ये जीवन इसलिए श्रेष्ठ है कि बहुत भाग्य के बाद इंसान को मानव जीवन एक जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है और सदग्रंथों ने उसकी महिमा गाई है कि ये जीवन मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है तो ये जीवन श्रेष्ठ है और कोई योनि में और और कोई क्षेत्र में हम इतने साधन नहीं कर सकते जितना मनुष्य शरीर में साधन कर सकते साधन धाम राम जी ने कहा कि यह मनुष्य जीवन बहुत पुण्य के बाद मिलता है और साधनों का दाम है इस शरीर से हम जो भी साधन करना चाहे ध्यान करना चाहे कर सकते हैं जब करना चाहे कर सकते हैं अष्टांग योग साधना चाहे कर सकते हैं यात्रा करना चाहे कर सकते हैं घंटों तक पूजा में बैठकर पूजा अर्चना करना चाहे कर सकते हैं देव मंदिरों में जाकर परिक्रमा लगाए हो सकता है कोई भी साधन जहां लगी साधन वेद बखान गोस्वामी जी ने कहा कि जहां तक वेदों ने साधनों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी वो मानव जीवन में स्वाभाविक है आदमी कर सकता है और जिसको निर्वाण चाहिए जिसको मुक्ति चाहिए जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए ये मानव शरीर मोक्ष का द्वार है इसलिए उत्तम है श्रेष्ठ है इष्ट है मानव शरीर में हमें रामकृष्ण भगवान मिले मानव विग्रह में हमें मां शारदा मिली मानक विग्रह में विग्रह में हमें विवेकानंद जी मिले तो उसको श्रेष्ठ कहना उसको इष्ट कहना मेरी समझ में मेरी व्यक्तिगत समझ में ये ज्यादा उचित है हमें श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ यदि हम ये महसूस करें कि हम श्रेष्ठ मानव शरीर प्राप्त कर आए हैं लेकिन हमें श्रेष्ठता महसूस नहीं हो रही है तो श्रेष्ठता महसूस करने के लिए क्या किया जाए तीन वस्तु एक तो इस शरीर से मानव मानव की सेवा करें जो विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को इस सेवा धर्म सिखाया हम सेवा करें यद्य सेवा एक कठिन है बहुत कठिन है और सेवा भी विवेक से हो तो ही सेवा विवेक बिना की सेवा खबर नहीं क्या परिणाम लाएगी और विवेक आता है सत्संग से किसी बुद्ध पुरुषों के पास बैठने से साधु पुरुषों से बैठने अथवा तो कोई सदग्रंथ के निकट बैठने से विवेक प्रकट होता है फिर विवेक पूर्ण सेवा हो तो सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है दूसरा मानो कि शरीर से अथवा तो दौड़ दौड़ कर आदमी सेवा न कर सके पुष्टि मार्ग में श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान हुए वैष्णव के आचार्य आपने सेवा के बारे में यह कहा कि सेवा तीन प्रकार से हो सकती है एक तो तनुजा तनुजा मीन्स शरीर से सेवा दूसरी वित्त जा मानी अपने पास सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य से हम दूसरों की सेवा करें तीसरी यदि सामर्थ्य नहीं है तो वित्त जा सेवा न कर पाए यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम तनुजा सेवा नहीं कर पाते तो एक तीसरा तीसरी सेवा का एक विभाग खोला वल्लवाचार्य भगवान ने कहा कि मानसी सेवा अब मानसी सेवा करें मन के शिव संकल्पों से आप सेवा करें जैसे शंकराचार्य कहते हैं आत्मा तम गिर सहचरा प्राणा शरीरम गृहम कहकर मानसी पूजा का पूरा एक पथ हमें प्रदर्शित किया समाज की सेवा हो निरक्षर को शिक्षा हो भूखे को रोटी मिले बीमार को औषधि मिले पूरी दुनिया में घूम गुम, गुम कर अपने गुरु रामकृष्ण भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर भारत के इस युवक सन्यासी ने सेवा का एक बहुत बड़ा मंत्र विश्व को दिया उसको लगा होगा कि ये मिशनरी लोग सेवा करते हैं इसलिए फैले जा रहे हैं तो उससे प्रेरणा भी पाई कि हम भी सेवा करें लेकिन जहां से प्रेरणा पाई उसकी सेवा तो आ, कई बिलग बिलग हेतु से भी हो सकती उसमें हम न जाएं। विवेकानंद जी की सेवा का मंत्र विवेकपूर्ण था कि विवेक से सेवा की जाए कभी कभी मैं विनोद में कहता रहता हूं कि एक चर्च में एक देवल में धर्मगुरु प्रवचन कर रहा था कुछ युवक लोग भी बैठे थे उस धर्मगुरु ने कहा कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो और अगले सप्ताह रविवार को जब आप प्रार्थना में आए तब हमको बताना कि आपने क्या सेवा की दो युवक को इस धर्मगुरु का प्रवचन इतना स्पर्श कर गया दूसरे रविवार को वो जाता है प्रार्थना में और धर्मगुरु को कहता है कि हमने सेवा का निर्णय कर लिया हमने सेवा की पूछा कौन सी सेवा की दो दोनों मित्र थे दोनों ने कहा हमने सेवा की दोनों क्या की कि एक बूढ़ी माताजी रास्ता क्रॉस कर रही थी ट्रैफिक बहुत था इसलिए एक मित्र ने कहा भगवान धर्मगुरु मैंने बूढ़ी माता जी का हाथ पकड़ करके उसको रास्ता पार करा दिया गुरु ने दूसरे मित्र को पूछा कि आपने क्या सेवा की कि? कि मैंने वही बूढ़ी मां को वहां से लेकर फिर इधर रख दी सेवा ही करनी है उसको रास्ता क्रॉस करवाना और फिर मूल मित्र बोला कि फिर मैंने वही किया यहां से लेकर हूं उधर ले, ले गए वो लेकर पूरा दिन ये किया मेरा कहने का मतलब यह है कि विवेक के अभाव में सेवा सेवा नहीं रहती आफत हो जाती विवेकानंद जी का नाम तो स्वयं में विवेक को लिए हुए है विवेक की प्रसन्नता लिए हुए उसका नाम है विवेक का सबर आनंद को उपलब्ध है यह सन्यासी और इतना बड़ा इतनी बड़ी चेतना का आशीर्वाद जिस पर है इस महापुरुष ने अवश्य रामकृष्ण परंपरा ने नाम दिया है रामकृष्ण मिशन लेकिन मिशन वालों की जो सेवा है वो तो कभी कभी लगता है कमिशन वाली सेवा राम कृष्ण की परंपरा में जो सेवा प्रकल्प है वो विवेकपूत विवेकानंद द्वारा स्थापित दीक्षित सेवा है तो मानव जीवन की श्रेष्ठता को स्पर्श करने के लिए ये नाशवंत ये दुखदाई, ये इसमें बस अंदर बस सब बुराइयां भरी है इन सभी सोच को छोड़कर यदि मानव जीवन इष्ट है श्रेष्ठ है ये यदि हम अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए तो एक तो सेवा और दूसरा है त्याग जो आदमी त्याग करेगा अपनी शरीर उद्घोषणा है कि तुम्हारे पास लोग कितने ये महत्व का नहीं है तुम्हारे पास पैसे कितने ए महत्व का नहीं है इसका मतलब पैसे का महत्व नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आ, फलोर्स हो बहुत इसका कोई महत्व नहीं ऐसी कोई बात नहीं तीसरा सूत्र उपनिषद उठाता है कि तुम कितने का कितनी तुम्हारा तुम्हारा कार्यक्षेत्र कितना बड़ा है इससे भी वो आत्मा वो परम शांति उपलब्ध नहीं होती शांति ये परम उपलब्धि तो केवल त्याग नई के अमृतत्व मनसु परेण नाक नि गुहायाभ्रजते यतो विशंति न कर्मणा आपका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है होना चाहिए सेवा के लिए कार्य लेकिन केवल कोई कहे कि हमारा इतना कार्य चल रहा है इससे अमृत तो नहीं मिलेगा थकावट मिलेगी श्रमित हो जाएगा आदमी हमारे पास इतने लोग हैं इससे भी प्रतिष्ठा तो मिलेगी अवश्य मिलेगी लेकिन अमृत नहीं मिलेगा इसका मतलब यह नहीं कि लोग नहीं होने चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि पैसा नहीं होना चाहिए कर्म नहीं करना चाहिए लेकिन इससे अमृत नहीं मिलेगा तो हमारा कार्य कितना महान हमारे पास कितने लोग हमारे पास कितने अर्थ इससे और कुछ मिल सकता है लेकिन अमृत तो मिलेगा त्याग नहीं के अमृतत्व महान केवल और केवल त्याग से अमृत मिलेगा और त्याग और वैराग्य में मेरी व्यक्तिगत समझ में थोड़ा फर्क है मैं एक घड़ी किसी को दे दूं तो माना जाएगा कि मैंने घड़ी का त्याग कर दिया मेरा मानना यह है मेरे भाई बहन कि हाथ से छूटे वो त्याग है और हार्ट से छूटे वो वैराग है कभी कभी हाथ से तो छूटता है हाथ दो है इसलिए एक हाथ से छूटता है दूसरे हाथ से ले लिया भी जा सकता है लेकिन हार्ट से निकल गया स्मृति भी चली गई कि मैंने कोई त्याग किया है स्मृति भी खत्म होगी कि मैंने कोई त्याग किया याद ही ना रहे पढ़ी थी एक कथा कि राजयोगी भरतृहरी इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर अपनी रानी इतनी बड़ी साधन संपन्नता सब कुछ छोड़कर योगी बन गया अलख के मार्ग पर निकल पड़ा एक बार वो बहुत उसको भूख लगी है और एक स्मशान में भर्तुहरी बैठा है किसी गृहस्थ की मृत्यु हुई थी चिता जलाई गई थी और इस गृहस्थ का अग्नि संस्कार हुआ था और सब परिवार लोग बस निकल पड़े उसी समय वर्तूहरी ने देखा कि एक मटकी में एक हांडी में ये जो वहां कोई ऐसा रिवाज रहा होगा कि थोड़े चावल भी रखे गए थे वहां भरतुहरि ने भूख लगी थी तो ये चावल लिया किसी एक मुर्दे की खोपड़ी को कपाल को छित्रों को बंद करके उसमें पानी डाल करके चावल डाला और अग्नि तो चिता की थी ही वहां रख करके वो चावल पका रहा है स्मशान ए स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा भगवान शंकर का तो विहार ही स्मशान है चिता भस्मालेपो लेपो गरल मशनम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे ये शिव का विहार तो स्मशान है मुझे कल कल कल एक श्रोता ने एक चिट्ठी दी थी व्यासपीठ पर कि बापू आप राजघाट पर कथा कहते हैं ना यहां तो सबकी समाधि है ये स्मशान है इसलिए दिल्ली वाले डर के नहीं आ रहे कि कहीं वहीं जाए और यदगतवान निवर्तनते हो जाए मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद कबीर कहते तो शिव का विहार ही स्मशान में है शिव पार्वती विहार करने निकले और भरतुहरि को एक खोपड़ी में चावल पकाते देख पार्वती ने शिव से बात करते हुए कहा कि महाराज दुनिया में मैंने त्याग बहुत त्यागी देखे लेकिन हरी से सीमा आ गई इतना बड़ा सा, साम्राज्य का मालिक लेकिन बैराग तो देखो उसका कि ये एक खोपड़ी में चावल पका रहा है और स्मशान में बैठा है भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए पार्वती को कहते कि प्रमाण पत्र देने में इतनी जल्दी मत करो बोले महाराज इतना बड़ा ये आदमी तो कितना बड़ा अवधूत है बोले ठीक है, जल्दी ना करो। इतने में चावल पक गए चिता की अग्नि के प्रकाश में भरतुहरी भोजन के लिए तैयारी करता है थोड़ा पानी एक दूसरी खोपड़ी में या तो कोई तुम्बड़ी में है और भगवान शिव परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर जाते हैं और जहां एक कवल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर करके जब भोजन करने के लिए भरतुहरी तैयारी कर उसी समय दोनों ने अपना भिक्ष पात, पात्र भिक्षा पात्र फैलाया हमें देा दो वर्तुहरी ने जो चावल पके थे वो आधे आधे पके हुए चावल ठाकुर की बोली में कहूं तो सिद्ध हुआ चावल रामकृष्ण देव चावल की सिद्धता की बात करते हैं चावल पक गया दोनों के पात्र में डाला पार्वती ने बहुत गुरूर के साथ शिव जी के सामने देखा कि अब तो मानोगे कि त्याग वैराग शिखर पर पहुंच गया है इतने दिनों का भूखा भूखाए ऐसा बैरागी और हमने मांगा तो चावल हमको दे दिया फिर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा जल्दी मत करो यहां भर्तृवरी ने सोचा कि मैं पानी पी लू आज का दिन निकल जाए और अपने तुम्बे से वो पानी पीने गया ही शंकर भगवान ने ब्राह्मण के रूप में कहा कि अवधूत, हमें पानी की भी जरूरत है पानी का तुंबा मुंह पर लगाते लगाते पानी भी दे दिया पार्वती की आंख में बहुत गोने लगा कि शिव पराजित होते जा रहे और माताओं को पति पराजित हो उसमें ज्यादा उत्सुकता होती है फिर देखा वही गुरु परिदृष्टि से कि अब तो मानोगे कि बैराब शिखर पर पहुंचे बोले अभी भी जल्दी मत करो तब जाके शिवजी ने कहा कि हे अवधूत आपने तो अपना अतीत धर्म निभाया कि हमने भिख मांगी चावल दे दिए पानी मांगा पानी दे दिया लेकिन आप भी तो भूखे हैं हम भी तो भूखे हैं लेकिन अब इस सब कुछ मत छोड़िए थोड़ा चावल आप रखिए थोड़ा पानी आप, आपने दे दिया धन्यवाद आपने अपना धर्म निभा लिया लेकिन सब मत छोड़ो तब भरतुहरि ने कहा कि आप मुझे पहचानता नहीं मैंने बाणु लाख माड़वा का साम्राज्य छोड़ा है ये चावल कौन गिनती में भगवान शंकर ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा कि अभी भी उसके दिमाग से साम्राज्य भूला नहीं गया है इसीलिए उसके मन में त्याग तो वो है बाप की स्मृति भी त्याग की खत्म हो जाए कि मैंने कुछ त्यागा और शिव पार्वती प्रत्यक्ष प्रकट हो गए भर्तृहरि चरणों में गिरता ऐसी कथा हुई हो बनी हो ना हो लेकिन हम जैसों को समझने के लिए आवश्यक उपनिषद कहती है त्याग से ही एकमात्र त्याग से ही अमृत की प्राप्ति हो सके न धन न कर्मणा न प्रजा से नहीं होगी त्याग ते न त्यक्ति नुज था तो दूसरी बात है इस जीवन को श्रेष्ठ समझने के लिए जीवन देव को भी दुर्लभ है इष्ट है ये प्रतीत हम कर पाए इसलिए एक सूत्र तो है सेवा दूसरा सूत्र है त्याग और एक तीसरा सूत्र स्मरण जिसके चरणों में जिस चेतना के प्रति हमारी गुणातीत श्रद्धा लग जाए राजसी नहीं तामसी नहीं सात्विक वरना भगवत गीताकार ने कहा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है त्रिविधा भवती श्रद्धा लेकिन सबसे श्रेष्ठ श्रद्धा है गुणातीत यद्यपि रामचरित मानस में तुलसीदास जी सात्विक श्रद्धा का पक्ष लेते हैं लेकिन श्रद्धा का अंतिम जो शिखरी मुकाम है वो तो गुणातीत श्रद्धा है स्मरण जिसके चरणों में हमारी ऐसी गुणातीत श्रद्धा हो उन्हीं की स्मृति उसी का स्मरण जीवन की श्रेष्ठता का महत्व का सूत्र है एक बार स्वामी शरणानंद जी को जो प्रज्ञा थे आपने नाम सुना होगा हमारे समय के एक मेरी दृष्टि में पहुंचा हुआ फकीर पहुंचा हुआ महात्मा मैंने तो दर्शन नहीं किया लेकिन हमारे समय का महापुरुष है जिसकी एक बात बहुत पते कि मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं कि बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में जब कृष्ण आए और स्वामी शरणानंद जी आए बड़े अलमस्त महात्मा थे तो शरणानंद जी की कार का दरवाजा कृष्ण मूर्ति ने खोला था शरणानंद जी कार से बाहर आए और प्रज्ञा चक्षु थे सोचा कि कृष्ण मूर्ति है उसने सम्मान भी किया कृष्ण मूर्ति का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पूछते हैं कि कृष्णा, जी कृष्णा हाँ, आप जिसको लाइफ कहते हैं उसको मैं परमात्मा कहूं तो आपको कोई आपत्ति है कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैं अभी यह जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए अचानक बम विस्फोट है मैंने कभी यही नहीं सोचा था मैं तो यही कहता रहा कि लाइफ ही परमात्मा लेकिन मैं उसको परमात्मा नाम दे दू परमात्मा जैसा कुछ नहीं है स्वामी जी कहे मैं उसको परमात्मा नाम दू तो आपको कोई आपत्ति बात वही कि वो एक विप्रा बहुता बदंती तो। वो शरणानंद महाराज के पास एक साधक गया बोले मुझे भगवान की याद भगवान का स्मरण आए ऐसा कोई किमिया दिखाओ बोले तुम्हारा बाप जीवित है कि मर गया है, मर गया मां मर गई बाप और मां उसको याद करने के लिए कोई साधन करना पड़ता है कहा नहीं तो तो अचानक याद आते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर को याद करने के लिए साधन क्यों करना पड़ता है इसका मतलब है कि मां बाप के प्रति जितना प्यार है इतना हरी में नहीं हुआ है स्मरण ऐसा हो परम तत्व था आप कहीं भी बैठे हो अचानक रामकृष्ण की स्मृति आ जाए अचानक शारदा माँ की स्मृति आ जाए मैंने कभी कभी महसूस किया है इसलिए बोल रहा हूं करना नहीं पड़ता हमारा किया हुआ सीमित होता है असीमित कभी नहीं हो सकता क्योंकि हम सीमा में आवद्ध है हम पांच भौतिक एक विग्रह लेकर घूम रहे हैं हमारी सीमा हमारे शरीर में रहे आकाश तत्व उसकी भी सीमा है पृथ्वी तत्व की सीमा है अग्नि तत्व की सीमा है वायु तत्व की सीमा है पृथ्वी तत्व की सीमा हम सीमित हैं और सीमित जो भी करेगा वो सीमित ही होगा परम तत्व में जब एक बार प्यार जग जाता है तो उसकी कोई विधि नहीं है कि उसको याद करने के लिए हम आसन करें ये करें ये करें याद आता है स्वाभाविक स्मृति आती सात सौ श्लोक करीब करीब कह डाले भगवान योगेश्वर ने तब जाकर अचानक अर्जुन बोला स्मृतिर लब्धा मुझे स्मृति आ गई है और स्मृति आ ही गई करनी लानी नहीं पड़ी खींचनी नहीं पड़ी आ गई और आते ही नष्टो मोह मेरा नष्ट मोह नष्ट हो गया मुझे लगता है जीवन की श्रेष्ठता का तीसरा सूत्र है स्मरण जिस सहज अवस्था में ठाकुर मां की स्मृति में डूबे रहते थे आमी बोले तो जीवन की श्रेष्ठता को महसूस करने के लिए मेरी समझ में जो बातें आई हैं वो ये मैं आपसे प्रार्थना करूं कि मैं जो कहूं वो मान मत लेना ये तो मेरी सोच है मैं मेरी जिम्मेवारी से पेश करता हूं मुझे ऐसा लग रहा है आप मुरारी बापू बोले इसीलिए मान लिया जाए ऐसा कभी भी मत सोचना आपकी निजता बरकरार रहनी चाहिए मुझे लगता है इसी कारण कि यदि आदमी सेवा करे यदि आदमी समर्पण करे त्याग सीखे और यदि आदमी किसी परम की स्मृति जो सहज आए उसी समय मोती पिरोले बिजली के चमक में मोती पिरोले आदमी को इन तीन सूत्रों के द्वारा महसूस होगा कि जीवन कष्टदायी नहीं है जीवन सिर्फ नाशवंत नहीं है और जीवन भ्रष्टता से भरा भी नहीं है मेरा जीवन श्रेष्ठ है मेरा जीवन पूज्य है मेरा जीवन इष्ट है और ऐसे सेवा स्मरण और त्याग वाले कोई भी व्यक्ति मिल जाए उसका संग करने से जीवन की ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठता की अनुभूति हो सकती भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू मेरा इष्ट है मैं दे इष्ट समझता हूं इष्ट उसी में ऐसा निवेदन किया है जीवन इष्ट लगना चाहिए खासकर के युवान भाई बहनों को मैं कहा करता हूं कि छोड़ो ये सोच कि नाश नाशवंत है नाशवंत है आएगी मौत तो मर जाएंगे चिंता करते करते प्रति पल मरना इससे तो बेटर है जब आए तब तो मर जाएंगे लेकिन ये बोलना आसान है मौत आती है तब तो बड़े बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं हमारे गुजरात में एक बहुत बड़ा कवि अब तो उसकी डेथ हो गई और मैं जलाराम बाबा का वीरपुर जो है वहां कुछ दिन के लिए ठहरा था तो रात को मुझे मिलने आए उसको कैंसर की बीमारी थी और उसको मौत दिखाई देती थी तो इतने घबराए हुए लेकिन बिल्कुल निखाता से उसने जो कबूल किया वो मुझे बहुत प्यार बोले बापू मैंने मृत्यु पर कविता बहुत लिखी लेकिन मौत दिखती है तो भयभीत बहुत होता <laughs> लेकिन इष्ट समझने के लिए अमृत का रास्ता ही तो मृत्यु से जाता है सत्य तक पहुंचने के लिए ही असत्य से गुजरना पड़ता है असतो मां सत गया जब मेरा देश का ऋषि कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल इसका मतलब मृत्यु रास्ता बन गया हम रास्ते पर रुक जाते हैं इसलिए मृत्यु भयानक है इस रास्ते को पास कर ले तो अमृत है असत्य अस्थि अच्छी वस्तु नहीं लेकिन असत्य पर हमारे पैर थम गए हैं कि हम उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते लेकिन असत्य रास्ता है सत्य की ओर लिए चल अंधेरा रास्ता बन सकता है ज्योति का क्यों उपनिषद का ऋषि कहता है कि हमको ऐसे ले चल क्योंकि ऋषि जानता है कि हम वहां है अंधेरे में है हम मृत्यु में है हम असत्य में है वहीं से हमारी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी तो आखिरी मंजिल जो है वो अमृत है मेरी समझ में तो ये आया है मेरे भाई बहन कि जिसका स्मरण पक जाता है उसका मरण कमजोर हो जाता है। ठाकुर की बीमारी के बारे में तो सोचो रामकृष्ण देव की बीमारी उसकी आखिरी क्षणों में पीड़ा और पूरा यति वृंद जब अपने गुरुदेव की ये पीड़ा देखते थे तो रोने लगते थे खा नहीं सकते तो मुस्कुराकर कहते थे कि पहले तो मैं मेरे मुख से खाता था अब आप सबके मुख से मैं खा रहा हूं क्या इससे बोला गया होगा ये क्योंकि उसने इस पीड़ा के मार्ग से परम स्वास्थ्य का अनुभव कर लिया ये दैहिक पीड़ा को उसने एक और रख दिया हमारे रामचरितमानस में एक दोहा है दशरथ जी की मृत्यु हुई और आ, भरत आए पिता का शोक व्यक्त किया गया एक सभा मिली और भरत जी और सब शोक ग्रस्त है तब वशिष्ठ जी बोले सुन भरत, भावी प्रबल बिल के कहे वो नाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपज विधिहा वशिष्ठ जी प्रारब्धवादी है इसलिए कहते हैं वर्त शोक न कर ये छह वस्तु तो हमारे आधीन नहीं है विधाता के हाथ में बात भी तो ठीक है काम करते हैं लेकिन उसमें हानि होगी कि लाभ होगा माफल ऐ कदाचना ये कहकर हमको चुप कर दिया गया जन्मते हैं तो मृत्यु उसके हाथ न जन्म हमारे हाथ में था न मौत हमारे हाथ में है और कोई भी कार्य करे उसमें यश मिलेगा कि अबजस मिलेगा विधाता ने अपने हाथ में रखा लेकिन उसका उसका अर्थ गुरु कृपा से मैं इसी इसी रूप में बदलता हूं कि विधाता को कह दो मेरे भाई बहन खास करके युवान भाई बहन तो विधाता को ललकारे ललकार कर कह दो कि हानि तेरे हाथ में होगी लेकिन हानि से मैं हारूंगा नहीं ये मेरे हाथ मैं और उठूंगा और आगे चलूंगा लक्ष्य की ओर। प्राप्य वरान निबोध लाभ तेरे हाथ में होगा कह दो परमात्मा को कि हे मालिक लाभ तेरे हाथ में होगा लेकिन शुभ मेरे हाथ में है। लाभ सदाए कल्याणकारी नहीं होता शुभ सदैव कल्याणकारी होता लोग दुनिया में कई प्रकार के लाभ लेते हैं सब कल्याणकारी लाभ नहीं है शुभ तो सदैव कल्याणकारी साधक एक एक कह सके कि लाभ तेरे हाथ में लेकिन शुभ मेरे हाथ में हानि लाभ जीवन मरण जीवन तेरे हाथ में लेकिन एक बार तू मुझे जीवन दे दे तो उसको दुनिया में इष्ट बना दू श्रेष्ठ बना दू ये मेरे हाथ में है मैं करके दिखाऊंगा जीवन तेरे हाथ में होगी फिर मरण तेरे हाथ में भगवान से कहना चाहिए कि मरण तेरे हाथ में है लेकिन तेरा स्मरण मेरे हाथ में है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तेरी स्मृति गवाऊंगा नहीं और मेरे मुझे जैसी स्मृति आएगी मेरा मोह नष्ट हो जाएगा तो हानि लाभ जीवन मरण जस जस तेरे हाथ में लेकिन जब जस तू मुझे देगा तो ये जस मैं दुनिया को बांटूंगा कि ये कीर्ति में आप भी सहभागी आप है अप तेरे हाथ में लेकिन अपयश के कारण मैं हतोत्साह नहीं होऊंगा ये मेरे हाथ में तो स्मरण जिसका पक जाता है उसका मरण कमजोर हो जाता है ये साधकों की अनुभूति है तो मेरे भाई बहन स्मरण एक उपाय है जीवन जीवन की श्रेष्ठता महसूस करने का सेवा उपाय है जीवन की श्रेष्ठता को महसूस करना का। और त्याग एक उपाय है जीवन की श्रेष्ठता को महसूस करने का और ये तीन प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं साधना में तो लगता है कि जीवन नष्ट नाशवंत केवल नहीं है जीवन भ्रष्टता से भरा हुआ नहीं है और जीवन केवल और केवल कष्टदायी नहीं है जीवन बड़े भाग मान उ परमात्मा की कृति देव को दुर्लभ ऐसा जीवन मानव जीवन हमें मिला है हम इस तरह इस श्रेष्ठता को पहचाने इस नष्ट और कष्ट वाली बात भूल जाए हमारा जीवन इष्ट है इसी तरह उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण हो जाए तो मुझे लगता है कि जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा हमें सिखाया गया तू नरक में जाएगा तू ये पड़ेगा तू पापी हो तू पती हो तो हैं एक तो इतने धक्के मारे हैं और तू भी एक और धक्का मार रहा है छोड़ नहीं यार लेकिन हम पापी मिट जाएं ऐसा कोई कीमिया तो दिखा कि हमें पाप में अरुचि आ जाए और हम पुण्य के भागी हो जाए मेरे भाई बहन एक घंटा हो गया है भगवान मैंने सवा छह बजे शुरू किया दो तीन मिनट बाकी है पूरी कर दूंगा भले मैं आने में टाइम टू टाइम नहीं रहा लेकिन प्रवचन में टाइम टू टाइम रहूंगा जीवन श्रेष्ठ है आखिर में एक छोटी सी बात सुनाकर पूरा करो। देश का राष्ट्रपति एक बार किसी नगर की जेल में मुलाकात करने के लिए गया अब राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक महामहिम जेल की मुलाकात ले और मुलाकात तो पहले से ही तय हुई पूरी जेल को रंग रोगान कर सब ठीक ठाक कर ले राष्ट्रपति आने वाले हैं जेल के अधिकारी गण ने राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे प्रत्येक कैदियों को व्यक्तिगत मिलना है जिस जिस कोठड़ी में हो वहां मुझे ले चलो राष्ट्रपति एक कैदी के पास जाते हैं पूछते हैं यहां सब कुछ ठीक है कोई कष्ट कोई शिकायत बोले वैसे तो सब ठीक है आप आने वाले थे तो रंग रोगान भी हो गया है बल्ब भी नए डाल दिए गए हैं नल में पानी भी ठीक आ रहा है सब सुचारू हो गया है लेकिन एक मुश्किल है सप्ताह में हमको नहाने के लिए कपड़ा धोने के लिए एक साबुन मिलता है आप आए हैं तो सप्ताह में तीन साबुन मिले ऐसा कर दो ना राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है उसने साथ में रहकर लिखते जाओ और हुक्म करता जाए इसको सप्ताह सब में सबको तीन साबुन दिया जाए दूसरे कैदी के पास गया आपको सब ठीक है बोले हाँ है। लेकिन एक काम करो ना क्या पंद्रह दिन में एक बार फिल्म दिखाते जेल में आप ऐसा करो ना पंद्रह दिन में दो फिल्म दिखाए दो पिक्चर हम देख पाए राष्ट्रपति ने हुक्म किया दो पिक्चर दिखाएंगे आपको तीसरे को पूछा आपको कुछ कहना उसने कहा कि सप्ताह में एक बार मिठाई परोसी जाती है सप्ताह में दो बार हमें मिठाई परोसे भोजन में ऐसा कर दो राष्ट्रपति ने कहा लिख लो दो बार इसको बिठाई दो चौथे के पास गया आपको कुछ कहना कि ये जो हाफ पैंट और ये कुर्ता जैसा ये इतनी ही पैर मिलती है जरा साल में एक दो पैर ज्यादा मिले ऐसा कर तो लिख दिया सभी कैदियों से मिलता हुआ राष्ट्रपति सबकी मांग पूरी करता हुआ आगे बढ़ते हैं आखिर वे एक छोटी सी कोठड़ी में एक कैदी था उसके पास राष्ट्रपति पहुंचे और कहा कि भैया आपको कुछ कहना है बोले मुझे साबुन नहीं चाहिए मुझे ज्यादा कपड़ा नहीं चाहिए मुझे मिठाई नहीं चाहिए मुझे कोई ज्यादा फिल्म नहीं देखी लेकिन मैंने सुना है कि आप से भी उतार सकते हैं यदि कृपा की अर्जी पास हो जाए भारत के संविधान के मुताबिक तो राष्ट्रपति मृत्यु के फंदे से बचा सकता मेरी एक ही इच्छा है मुझे जेल से मुक्त कर दो राष्ट्रपति ने हुक्म किया तत् उस कैदी को जल से मुक्त कर हमारी तकलीफ ये है कि परमात्मा हमारे कोटड़ी के पास आता है पूछता है क्या चाहिए दो मिष्ठान दे दो भगवान पूछता है और कुछ बोले साबुन जरा उसमें इजाफा कर दो भगवान पूछता है तो कहते हैं हमको दो फिल्म दिखाई जाए हमको ये मिले हम जीवन को नष्ट करने वाली बात मांगते हैं मुक्ति कहां मांगते हैं वरना मुक्ति तत्क्षण मिल जाती रामचरित मानस में तो लिखा है कि परमात्मा क्रोध करे तो भी मुक्ति देता है प्रीत करे तो तो खबर नहीं अल्लाह जाने क्या दिया लेकिन निर्वाण जाकर क्रोध जाकर भक्ति ही बस करी ठाकुर रामकृष्ण देव के चरणों के आश्रित एक युवान सन्यासी ने विश्व को जीवन की जो श्रेष्ठता दिखाई है कि उत्तिष्ट जागृत प्राप्य तू तेरे लक्ष्य को प्राप्त कर यद्यपि तीक्ष्ण धारा वाला मार्ग है बड़ा तीक्ष्ण है लेकिन तू पा मुझे इतना ही कहना है कि हम सब ये कोई मेरा उद्देश्य नहीं है मैं तो आपसे बातचीत करने लगा ऐसे क्या बोलू कुछ निश्चित नहीं था आपके सामने मेरे माँ कम कम, के दर्शन के बाद, के के बाद, के के बाद तो पक्की करनी चाहिए कि हमारा जीवन भले नाशवंत हो लेकिन नष्ट नहीं करेंगे हमारा जीवन भले दुखमय हो लेकिन कष्ट की शिकायत नहीं करेंगे हमारा जीवन भले किस कारणवश हमारा जीवन भ्रष्ट हो गया है हो सकता है किसी कारणवश लोग बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं आदमी अच्छा है लेकिन कभी कभी वक्त बुरा होता है इसलिए आदमी भ्रष्टता में चला जाता है देश काल उसको इसमें डाल ऐसे समय में हम इससे बाहर आने के लिए विवेक प्रकट करें विवेक के लिए सत्संग करें सत्संग मानी कोई बोले और सुने इतना ही नहीं ऐसे महान चेतना के पास कहीं कोने में बैठकर चुपचाप बैठ जाना मौन सत्संग है ए मुख सत्संग है मुखर सत्संग इतना महत्वपूर्ण नहीं मौन संग ठाकुर तो कहां ज्यादा बोलते थे बोलने का नाम तो विवेकानंद जी ने किया ठाकुर तो कहां बोलते बहुत टूटे फुटे शब्दों में जो बात करनी थी वो कह देते थे मेरे भाई बहन जीवन केवल भ्रष्टता से भरा नहीं है जीवन केवल नाशवंत नहीं है जीवन केवल दुखमय नहीं है जीवन श्रेष्ठ है